शव से कहा जाता है ज्ञानपरक होते हैं पहले कर्म है, और उपासना है प्रत्येक शाखाओं में और अंतिम अध्याय ज्ञान ज्ञानपरक होता है इसलिए इसको उपनिषद तो शब तो से कहा जाता है जैसे आपने ईशावासी उपनिषद पढ़ा था वो कृष्ण यजुर्वेद की ही एक शाखा है वो उसी में ऊपर उपनिषद मैंने कृष्ण यजुर्वेद ने जो 40वां अध्याय अंतिम अध्याय उसको ईशावासी उपनिषद करके कहा जो तो दक्षिण भारत में प्रचलित है उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है शुक्ल युर्वेद का भी चालीस अध्याय है किंतु तो शंकराचार्य ने उसके ऊपर भाषण नहीं लिखा है कृष्णगुर्वेद भाष्य लिखा तो ऋग्वेद से, से शाखा सु एक विंशति संख्या संख्यका ऐसा कहा है ऋग्वेद की शाखा इक्कीस है और नवाधिक शाखा शाखा ये एक सौ मावता भजन ये आयुर्वेद की शाखाए एक सौ नौ शाखाएं ये मावता संबोधन है एक सौ दो शाखाए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ये उपनिषद भी कृष्ण आयुर्वेद के अंतर्गत है ये कठोर उपनिषद ये पढ़ने जा रहे हैं और सहसंख्या जाता शाखा सामना प्रतियोगिता एक हजार शाखा से युक्त है सामवेदेद में सामव एक हजार होना चाहिए और अथर वर्ष से साठाशो पंचाश हरे गतो हरे वहां हरे शब्द कभी मैंने हनुमान को संबोधन किया है कपि शब्द बामर के लिए प्रेरित होता है वहां हरेक द्वार होता है हरे शब्द भगवान के लिए प्रेरित है सर्व के लिए प्रेरित होता है बामर के लिए प्रेरित है ये हरे संबोधन है तो ये जिस परिस्थिति को हम अभी आरंभ करते जा रहे हैं वह 100 सौ अमर शाखा वाली है उसमें से एक एक शाखा है कठ शाखा जिसको बोलते हैं माना जिन जिन विषयों में सृष्टि के आदि काल में पूर्व कल्प के अंतरहीत जो वेद थे जिन जिन शाखाओं को जिन विषयों को अंतर्ग स्फोटित हो गए वो उसी ऋषि के नाम पर शाखा करना प्रत्येक शाखा वेद इसलिए है तो वेद हैं सब क्यों पूर्वकल्प के अंत में भी अंतरहित हो गए थे और जब ये कल्प आरंभ हुआ इस समय में तपोभूत जो ऋषि लोग हैं उनके शुरू में बारहवीं तो फिर सर्व परंपरा चल पड़ी शुरू शुरू में जो आविर्भाव हो गए हम तक में मंत्र स्पूरित हो गए उनको तत्त ऋषि के नाम से शाखा कहेंगे एक कट ऋषि के द्वारा देखा गया है इसलिए इसको कर शाखा कही जाती है ऐसा है हम जिस उपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं उसका अपने शांति मंत्र प्रत्येक उपनिषद का एक एक शांति मंत्र हुआ करता है प्रत्येक का है शांति मंत्र दशी पाए जाएंगे प्रत्येक उपनिषदों में 10 में से कोई माना सारे उपनिषद की संख्या मिल के ये होनी चाहिए एक, एक तो प्रत्येक उपनिषद के एक एक शांति मंत्र हैं तो शांति मंत्र का विभाग जैसी हिसाब पर हिसाब से प्रश्न विभिन्न है उसमें पूर्ण होता शांति मंत्र और यहां अभी सहना बहुत तो आने वाला है हम अपने अटकलबाजी नहीं कर सकते हैं जैसे ऋषि ने जिस शांति तो बन जिसको लगा दिया दस ही शांति मन रहे सभी उपनिषदों में उन्हीं को करना है तो यहां सहना बहुत तो शांति बनकर आने वाला है तो एक, एक शाखाओं में से शंकराचार्य ने उपक्षों के उपयोगी समझ करके दस उपनिषद के ऊपर लिखा है सके तट प्रश्न मोटर मांडुप्य और और आईतरेय छांडव के वृद्धा दस प्रतिशत भाष्य लिखा है जिससे कि गुमोक्ष अपने पर्याप्त नहीं और अगर इसे अनुदान करके चलेगा तो मोक्ष जरूर उसकी होगी ये सोच करके दस प्रतिषद्वरी भाष्य लिखा है वैसे तो उत्तम अधिकारी यह होगा तो उसके लिए तो कहा है मानक के लिए कैवालम्ब मुख्य राम विशुद्ध है एक भक्ति को परिषद की चर्चा है एक ही मानक के उपनिषद पर्याप्त है केवल बारह मंत्र कहा है वो कालिका के कारण से पुस्तक का आकृति बड़ी हो जाती है पुस्तक की आकृति अलग विषय है तारिका है किंतु बारह मंत्र कहा है तो उत्तम अधिकारी अगर कृत उपासक होगा उपासना के माध्यम से अपने शुरू को जिस साक्षात्कार किया होगा चाहे जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का हो उसके लिए केवल मानव के सुने काफी पर्याप्त उसमें तो महाभारत महाभारतीय पर्याप्त है फिर भी ज्यादा से ज्यादा इतना मानव के पढ़े वो भी नहीं होता है उससे भी नहीं हो पाया तो द्वादश उपनिषद पढ़ने की तथा है इत्यादि हैं तो हम जिस उपनिषद की अभी में जा रहे हैं ये पठोपनिषद है बहुत अच्छे ढंग से है ये नचिकेता और यमराज के संवाद के रूप में उपनसर आरंभ होता है पर आगे जाकर के उसी आत्मा पत्व का निरूपण आरंभ हो जाता है मैंने प्रतीक रूप में ओंकार की उपासना कुछ बताएंगे क्योंकि परमात्मा का वार्चक भी ओम है और ये भी ओम होता है प्रतीक भी ओम होता है जैसे हम भगवान शंकर के आराधना करते हैं शिवलिंग के ऊपर मैंने प्रतीक कोई भी मूर्तियां मूर्तियां भगवान नहीं है भगवान के प्रतीक होते हैं हम अपने ईश्वर का प्रतीक मान करके उसमें पूजा अर्चना करते हैं उसके अनुसार फल भी हम पाते हैं तो इसे उस परमात्मा का जो निर्गुण निराकार तत्व तो है उसके क्या आवलम्बन क्या का आवलम्बन है यह चर्चा है ये तो आवलम्बन श्रेष्ठ ये आलोमन परम ये तो आवलम्बन ज्ञाप मंत्र आए जा रहे यह सबसे बड़ा आलम्बन है मोक्षण बेंगे ऐसा कहा हुआ है और प्रश्न परिसर में तो ओंकार भी बड़ी महिमा है प्रश्न परिषदी में में उजगिर के ओमकार की महिमा है बहुत कुछ है तो सबसे पहले हम शांति मंत्र सभी मिलकर के कर पाठ करते हैं प्रत्येक उप का आवाज़ अलग होता है इस प्रसभा का शांति मंत्र साधना चलिए ओ सो मकार मिलकर के ओम मंत्र है परमात्मा का वाचक भी है प्रतीक भी है इसलिए ओम सबसे पहले वेद मंत्र पढ़ते समय में ओम लगाने की प्रथा हमारे विश्व ने कहा गीता के सत्र अध्याय में आपने पढ़ा होगा ओम का सब विदस्त उस परमात्मा का नाम तीन ना, तीन नाम से प्रसिद्ध ओम तथ साम एक पत नाम एक सत नाम गीता ऐसा करना है वो ये परमात्मा का प्रति बाचक है इसलिए परमात्मा का स्मरण करते हुए कहते हैं सह गौ अवतू देखिये जब पढ़ना पाव के सिलसिला में दो ही होते हैं गुरु और शिष्य दो ही होते एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला दो ही हुआ करता है श्री गौ बने के अवयो हम दोनों का सह अवतू वो परमात्मा जो ओ भी सबसे कहा गया तो परमात्मा है और तुम रक्षा करे अवधु रक्षत नव माने हम दोनों दो दो। तो दोनों को दिलवतन से बस महसूस होकर स्पष्ट दो सह अवधु नव माने हम दोनों को अवधु माने रक्षा करे, सह माने परमात्मा वो परमात्मा जो परोक्ष रूप में है परमात्मा रक्षा करे और सहभव भरतु ये भी रक्षात्म विशेष रक्षा करें देखो गुल धातु जो तो अर्थ में है। पावन अबे पावन है। है। होता है बाहर हमारा वो धातु पावन करने अर्थ में भी है खाने किंतु वो का प्रयोग जब होता है अर्थों को लेकर प्रयोग किया जाता है कभी आत्मनिर्भर में कभी परश में में प्रयोग होगा दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा अर्थविशेष में आत्मनिर्भर का प्रयोग होगा अर्थविशेष में परस में पद में प्रयोग मही ग ऐसा आत्मापर्थ रहता है वो जो अनवालय ऐसा छूट रहा है जो कि आत्मा पद कर देता है एक अवध अर्था है रक्षा आता है रक्षा अर्था से जो दूसरा आता है गुज बात आता होता है उसमें आत्मापति हो जाओ अनवालय ऐसा सूत्र है और बागी परिशेष न्यायालय जाएगा जो दूसरा अर्थ बचा हुआ है पावन अर्थ उसमें परस्पर पर होता है शब्द प्रयोग किया है शुभ भू कू पावन है खाने अर्थन में नहीं है लोगो कुछ लोग ऐसा करते हैं भोजन के समय इस मंत्र का प्रयोग करते तो ही जानते हैं लोग ऐसा नहीं भूज धरा को अर्थन होता है यहाँ पर अव्यवहार अर्थन नहीं है पालन अर्थन है हम तो दोनों की साथ साथ रक्षा करें यह है परमात्मा तो हम दोनों की एक साथ रक्षा करें क्यों तो गुरु की आवश्यकता है उपदेश के लिए शिष्य की आवश्यकता है उपदेश सुनने के लिए जब तक ग्रंथ की समाप्ति नहीं होगी तो विघर्न हो इसके लिए शांति मंत्र पढ़ा जाता है हम दोनों की पालन करते विशेष रक्षा करें क्योंकि तो पहले वाला भी अभतु है दूसरा वाला भी भवतु है दोनों रक्षा हाथ में धातु है किंतु एक सामान्य हुआ एक विशेष हुआ मानना होगा तीसरी बार बोलते हैं सह करवा भरे हम एक दूसरे सामर्थ्य प्राप्त करें गुरु और शिष्य दोनों के दोनों गुरु में ग्रंथ को बदलाने की शक्ति सामर्थ या सामर्थ्य आ जाए यह शक्ति है कोई सारीविक शक्ति नहीं और शिष्य में उसको स्रवण करके धारण करने की शक्ति हो यह नहीं सुना उड़े सुना उ की शक्ति को इसलिए प्रार्थना करते हैं सहवीर कर अथवा वीरियम सामर्थ्यम तो हम दोनों के दोनों सामर्थ्य प्राप्त करें लोट लगाने का प्रयोग कर दिया तो है प्राप्त करें ऐसा होता है तेजस्व अधिकम अस्तुत्व आवयो अधिकम तेजस्वी अस्तुत्व हमारे जो पठन पाठन है अति तेजस्वी हो समय पर काम आ जाए मौके पर कंठन होनी चाहिए विद्या काम आ जाए न कि कोई प्रश्न पूछे तो जाकर के फिर दो किलोमीटर दर दूर होगा पुस्तक उल्टाना पड़े ऐसी विद्या काम नहीं आती पुस्तक रक्षित विद्या पर राष्ट्रीय कथम धन समायाते ही नशा विद्या दटर धन पुस्तक पे रक्षित जो विद्या है और दूसरे के हाथ में गया वह जो धन है कार्यकाल काम तो नहीं आवश्यकता का तो है अभी कोई प्रश्न करता था उत्तर अभी देना है किंतु कार्यकाल समाप्त तो होने के बाद में पता लगे पुस्तक को लेकर विद्या विद्या के नाम के हैं इसलिए तेजस्व अधिकम अस्तु हमारे जो अध्ययन हम दोनों का अध्ययन आवयो अधिकम हम दोनों का अध्ययन अधिकम तेजस्वी व शुरू अत्यंत तेजस्वी हो माने समय पर स्फूर्ति हो स्पूर्ण हो जाए गुरु को भी पढ़ाते समय में स्फूर्ति पूर्ण हो जाए ये मेरी एक कुछ बोल देगा बाद में सोचेगा बोल ये बोलना था वो पढ़ाई काम के नहीं है लोग को भी कहते हैं कंड की विद्या दाठ का धन कोई काम आता है विद्या करना का अनुचार अब तेज जो धन होगा गांठ का हो जाए जब जरूरत निकल जाए बाकी काम हो जाएगा तो, तो, तो तेजस्वी नव अधिकम वस्तु का हमारा जो अध्ययन है हम अध्ययन के लिए बैठे हुए हैं क्या और कोई सांसारिक व्यवहार नहीं है जब हम किसी अध्ययन के लिए बैठते हैं तो दो ही व्यक्ति हुआ करते हैं गुरु और शिष्य जो होता है उसे नव नव सब का प्रयोग करते हैं तेजस्वी नव अधिकम वस्तु हम लोगों का जो अध्ययन है वो तेजस्वी मां बीर विषाप है एक दूसरे के हम द्वेष न करें गुरु शिष्य भाव का द्वेष न करें गुरु भी ऐसा द्वेष न करे कि महागुरु का ईश्वाता नहीं क्या पढ़ाना ऐसी भाव न करें और शिष्य भी इनको कुछ आता ही नहीं क्या पढ़ना इनसे ऐसी भाव न करे इस ऐसा होने से ग्रंथ में शक्ति नहीं आएगी तात्पर्य नहीं समझेगा विश्वास नहीं होगा तो हम दोनों परस्पर विद्वेष न करें झगड़ा हुआ दोनों में कभी भी कभी हम ग्रंथ की समाप्ति कर पाएंगे तो ग्रंथ की समाप्ति के दृष्टि से मंगलाचरण किया जाता है ये मंगाया जाता आशीर्वाद आपको मंगलाचरण हमारी ऐसा हो ऐसा हो करके प्रार्थना कर रहा है ऐसा है ओम शांति शांति शांति जो तीन बार बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि हमें तीन प्रकार के कष्ट होने की संभावना है आध्यात्मिक कष्ट आदि आदि भौतिक कष्ट और आदिदैविक कष्ट होने की संभावना है अगर को तीनों में से कोई भी कष्ट हमारे यहां है, तो हम तुरंत पढ़ नहीं पाएंगे वहीं चला जाएगा इसलिए करते हैं हमें आध्यात्मिक कष्ट हो। शरीर संबंधी कष्ट हमें होगा शरीर संबंधी कष्ट होगा तो पढ़ने जाएगा नहीं डॉक्टर के पास जाएगा आध्यात्मिक कष्ट तो शांति हो दीवार हो क्योंकि हम जिस कार्य को लगे हैं उस कार्य को पूर्ति हो सके और दूसरी बात आज आदिभतिक कष्ट एक होता है अपना शरीर तो स्वस्थ है तत्संबंधी मन में कष्ट नहीं है अपने शरीर कष्ट तो मन में होगा मन का करना है क्योंकि अपने शरीर संबंधी कष्ट तो नहीं है ठीक ठाक है शरीर क्योंकि जिसको मैंने छाप लगा दिया है ये बेला है ये उसका है करके तो छाप जिसको लगा दिया शत्रु उन्नति होने पर हमें कष्ट होता है और मित्र की अवनति में भी कष्ट हुआ है जिसको हमने मित्र मान लिया है उसके कुछ घटनाएं घट जाए तो हम दुख होता है और शत्रु की उन्नति हो जाए तो कष्ट होता है तो दोनों कष्ट देने वाले हैं शत्रु भी कष्ट देने वाला है मित्र भी कष्ट देने वाला है वास्तविकता यह है तो इसको कहते हैं आदि आदिभौतिक कष्ट चाहे जिसको जैसा भी हो दूसरे के माध्यम से आने वाला कष्ट हो आदिभौतिक कष्ट करते हैं भूत समय कष्ट है वो भी हमारे यहां न हो तीसरा है आदिदैविक कष्ट एक एकाधिक घटना घट जाती है भूकंप आदि होता है बाढ़ आ जाता है कष्ट होता है बड़ी मुश्किल से एकत्रित एकत्रितिया चला जाता है घर में आग लगते एकत्रित यात्रा चला ने कष्ट होता है तो आदिदैविक कष्ट दैविक प्रकोप योगे में भी कष्ट होता है तीनों कष्ट हमारे अंत हम करना हो इसके लिए तीन बार शांति शांति शांति सम उपसमित धार्मिक से शांति बनता है तीन प्रत्येक के मनाया हुआ है समो उपसमे तो तीनों प्रकार के प्रश्न और तभी हम आगे ग्रंथ को पूरा कर पाएंगे ये यहां पर विधायक है ठीक है देखिए पहले कानून जी मंगलाप्रमण देखते हैं धर्म धर्म कार्य जो ब्रह्म ऐसा है उसको मैं नमस्कार करता हूँ कैसे नमामी मैं उसको नमस्कार करता ऐसा है धर्म अधर्मा भी असंस्पृष्ट धर्म और अधर्मा दोनों के कोई संबंध नहीं है सकते धर्म अधर्मादी या संस्टम धर्म और अधर्मा माना अधर्मा पाप पाप पुण्य के जिसमें संबंध नहीं है मान आत्मा का स्वरूप है ये कोई संबंध नहीं है कार्य काम न वो किसी का कार्य कोटी में आएगा न किसी का कारण होगा न कोई उसे बनता है न किसी से वो बन है तो कार्य भी नहीं है और कारण ही नहीं है ऐसा शुद्ध धर्म ऐसा होता है जो कारोटी में आने वाला तो ब्रह्म सबल ब्रह्म है माया विशिष्ट है जिसको आप ईश्वर सबल से बोलते हैं जिसको सबल ब्रह्म कहते हैं सबो ब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है क्योंकि ईश्वर परिषद का जो प्रतिपाद विषय निर्गुण ब्रह्म ही होगा इसलिए हमने व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं धर्मा धर्मादि असंस्पृष्ट असंस्पृष्टम धर्म अधर्मादि का कोई संपर्क नहीं है जिसमें और कार्य काला कार्य कारण से भी रही है जो किसी का वो कार्य भी नहीं और किसी के कारण भी नहीं जैसे मिट्टी कारण है घर का घट है कार्य मिट्टी का ऐसे दोनों नहीं है किसी से बनता भी नहीं है किसी को बनाता भी नहीं है आशंका है ऐसा दुर्गम है काला अविच्छिन्न देश काल कर्म के घेर्य दे नहीं है जो जनीवन पदार्थ होता है वो देश काल के धेर्य में पड़ जाता है किन्तु वैचारिक नहीं होता देश का आदि का अभिचन्न अभिचिन्न ये घेरे में नहीं आए, और देश के घेरे में कभी हो कभी ना हो वो देश के घेरे में हो जाता है वो काल के घेरे में हो जाता है कहीं हो कहीं ना हो वो देश के घेरे में पड़ जाता है और यहाँ यह नहीं जो कहा जाता है वहां पर इसके वस्तु के घेरे में पड़ जाता है जिनमें से शहीद है कहा कालादि मेरा अभिचिन्न कालादि के द्वारा अभिचिन्न नहीं है भेद नहीं है ऐसा जो ब्रह्म है यदि ब्रह्मा, तब ब्रह्मा हम ही उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं यद तद को शब्द है जो ऐसा ब्रह्म यद तो है तद द्वितीयात है टिप्पणियां भेद दूर एक में कहते हैं अखिल उपनिषद आश्चर्य गोचरण अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्मादि इत्यादि हर धिके दसापृष्ठम विशुद्धम ब्रह्म मंगलाय अनुस्मरण निर्वना ही कहते हैं अमृत जी ऋषि को मंगलाचरण बनाते हैं इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है ऋषि को मंगलाचरण क्या इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है अखिल उपनिषद तात्पर्य गोचरण सम्पूर्ण उपनिषद कुछ भी पढ़ो यही उपनिषद का विषय बनना है सभी इसमें जो बताया जाएगा जिस विषय को वही विषय सबके होंगे अटिल उपनिषद तात्पर्य तात्पर्य ही होगा कि कठोपरिषद में जो माने निकलेगा अर्ध निकलेगा सभी उपनिषदों का एक शोर से तात्पर्य और यहां क्या कहा तो मैंने धर्मार, अन्यत्र धर्मार्थ अन्यत्र इत्यादि न इत्यादि से का अन्यत्र धर्मात्मार्थ अन्यत्र अन्यत्र भूतात्थ भव्याशिषता पर ऐसा है पहले तो भूमिगा के रूप में उपनिषद आएगा जब यहां से नजिकेला जाएंगे हमें एक आदि मत दीजिए गुरु बहुत हो गया हमें तो वो वस्तु बताइए जो धर्म से भी अलग हो अधर्म से भी अलग हो पाप पुण्य से अलग हो और हमारे किया हुआ से भिन्न और नहीं किया हुआ से भिन्न हो भूल भविष्य वर्तमान से भी भिन्न हो ऐसा आप जानते हो या तत्पस्य आप जानते हो यदि पश्चिद नहीं था या तत्पश्चित आप जानते हो तत्व उसको आप बताओ फिर छिपा जाएगा हम तो उसके लिए आए ऐसा नजिकता बोलेंगे तब तो नजीकता की कोई तो प्रशंसा करेंगे फिर उपनिषद आरम क्योंकि ये ज्ञान उपनिषद के लिए बाधक है विषय इच्छा बाधिका है बहुत विषय का प्रलोभन दिया है नजीकता को उसमें वो सफल हो गया किसी प्रलोभन में नहीं पड़ा तब तो वो अधिकारी समझ करके आगे है करते उपनिषद पढ़ने वालों को विषयों से गहरा नहीं है उपनिषद पढ़ना उसके लिए हस्ती स्मान समान होगा दिखाएगा ट्रिपन में कहते हैं अखिल उपनिषद तात्पर्य गोचरण संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य विषय बना हुआ विषय करने वाला अन्यत्र धर्म अन्यत्रा धर्म इत्यादि निकित प्रश्नता ने पूछा है अन्यत्र धर्म अन्यत्र अन्य स्मार्थ कृता कृपा इत्यादि के तौर पर पूछा गया जो वस्तु है विशुद्धम ब्रम्भवर जो विशुद्ध ब्रह्म यही पूछता है उसी को प्रबोधन करके नजगता बोलता है तो विशुद्ध ब्रम्भ में ही मंगलाय अनुस्मानी मंगलाक्रण करते हुए मंगल के लिए याद करते हुए उस ब्रह्म का याद करते हुए जोड़ते हैं ग्रंथ में जोड़ते हैं आंध विजी निवधनाटी का करता आनंद जोड़ते हैं कारा धर्मा धर्मारी इत्यादि का धर्मारी प्रतियोगिका संसर्ग अनुयोगी धर्मादि का प्रतियोगी देखो यस्य अभाव है प्रतियोगी ऐसा नैयायिक बोलते हैं और संबंध में भी होगा यश्य संबंध प्रतियोगी संयोग संबंध से भूतल पे घट जाता है न्याय पर ही होता है तो वो जो संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन होगा संयोग संबंध होगा और अनुयोगी भूतल होगा ऐसा होता है तो कह रहे हैं यहां धर्मादि का ये अनुयोगी नहीं बनता है ये कहते हैं ये बोल रहे हैं यहां धर्माधि प्रतियोगी का तो संसर्ग अनु अनुयोगी क्या अनुयोगी नहीं है धर्म प्रतियोगी तो धर्म का संबंध आत्मा में आएगा संसर्ग होगा तो धर्म प्रतियोगी बनेगा जिसके संबंध सब प्रतियोगी धर्म का जो संबंध आत्मा में आएगा तो क्या होगा धर्म होगा प्रतियोगी आत्मा होगा अनुयोगी उस सम्बंध का किन्तु यहाँ नहीं है है क्या अनुयोगी नहीं वैसे प्रकार अधर्म का अधर्म का संसर्ग है जीवों में है वो उस काल में जीव बनेगा अधर्म का, का संसर्ग प्रतियोगी और आत्मा होगा अनुयोगी ऐसा आत्मा में नहीं है धर्मादि प्रतियोगी क्या धर्मादि है प्रतियोगी जिस संसर्ग का था। धर्मादि प्रतियोगी यश्य संसर्ग से मान संबंध से संबंध का प्रतियोगी धर्मादि हो धर्म हो अधर्म हो और संसर्ग से अनुयोगी माने अनुयोगी होगा जो जिसमें आएगा उसका संबंध वो अनुयोगी होना किन्तु अनुयोगी नहीं अनुयोगी माने उस आत्मा में धर्मादि का संबंध नहीं है कभी अनियोगी बनेगा अनियोगी नहीं बनेगा सब तो संसर्ग वो संसर्ग जो आता है धर्मादिदि का जो जिसका संबंध आएगा वो क्या होगा कभी जनता जनरता अन्यत रूप ये या तो संसर्ग आने पर धर्मादि के कारण धर्मादि जनक होंगे आत्मा का जैसे धर्मादि के द्वारा शरीर पैदा हुआ है वैसे धर्मादि से आत्मा पैदा होना चाहिए तो जन्यता आत्मा में जनजत का होना चाहिए अथवा जनकता या आत्मादि के द्वारा धर्म की उत्पत्ति हो एक दो में से कोई एक संबंध हो सकता है जन्यता या जनकता वो तो तोड़ा नहीं है कहा सत्य संसर्ग जो धर्मादि के प्रतियोगी तो संसार का होना था यहाँ तो अनियोगी बोला अनुयोगी नहीं है तो वो संसार में क्या है जन्यता जनकता अन्य तो प्रतिरूप है या तो जन्यत है या जन्यत तो है या जनकता है जन तत्व है कि दोनों में से कोई एक संबंध बनता है तथा क्या बेगड़ा आतंक है धर्मादि अजन्यम तथा अजनकम से जनता धर्मादि से जन्य भी नहीं है धर्मादि का जनक भी नहीं है ऐसा है आत्मा सुबह किसी को बनाता नहीं सतस्य कार्य करना चाहिए कार्य काम का विशिष्ट आत्मा में कार महा आदि ना धर्मादि फल सुख दुखा कर धर्मादि से आदि लिया तो आदि से क्या लेना है पहले आदि सबसे लेना है धर्मादि का फल जो सुख दुखाली है धर्म का फल सुख होगा पाप का फल दुख होगा इत्यादि को लेना इत्यादि कोई भी ना उसमें है ना है दुख है उसने ऐसे आत्मा है ये बताया ऐसे आत्मा सर का विषय है काला के द्वारा किरे में गई है ऐसे को ऐसे ब्रम को मैं नमस्कार करता हूं ऐसा बहुत अच्छा दो नंबर टिप्पणी है कार्यकाल अवश्य बम विशेषा भाव में सामान्य अभाव भेटू करो कहते हैं जब धर्मादि नहीं है तो कार्यकाल भाग्य नहीं होगा विशेषा भाव जब आ जाएगा यहाँ कोई भी घट हो तो नील घट होगा कि नहीं होगा जब तो। एक भी घट नहीं है जिस भूतल में वहां नील घटु अस्थि ऐसे व्यवहार हो जाएगा नहीं होगा जहां विशेष का अभाव होगा घटत्वावश्य प्रतिभाव आएगा जहां वहां नील घटत्वावश अभाव भी आएगा आएगा कोई भी मनुष्य जहां न हो वहां एक मनुष्य को हो सकता है विशेषा भाव में सामान्य भाव होता ही है सामान्य भाव में विशेषा भाव नहीं होगा एक गट होगा जहां सटल घट अभाव नहीं होता किन्तु सटल घट अभाव जहां पर होगा वहां पर एक गट भी अभाव या धर्मादि धर्मा धर्मादि अजन्य जो बोल असंश्रृष्ट बोल दिया धर्मा धर्म नहीं है तो न किसी का जनक बनेगा न जनक का ये बोलना चाहते हैं विशेषा भाव में सामान्य भाव में मृत्यु करोगी विशेषा भाव में धर्मादि असंश्रिष्ट करके बोल दिया है उसे सामान्य भाव दिखाते हैं कार्यकाल धर्म तो है ना कार्यकाल भाव से रहे क्योंकि धर्मादि के कारण से या तो कार्यवत्ता या कार्य बता दोनों नहीं है तो कार्यकाल भाव भी रहे उसमें कार्यकारवर्जित इत्यादि कहा कार्यवर्जित कहा वो कारणत्व तो यदि होता वर्ग में कारणत्व तो धर्म तो कभी न कभी कार्य होता तो कार्यवर्जित शब्द से कारणत्व तो का अभाव है कारणत्व ही नहीं हो ये दिखाया गया है और कारवर्जित और कारवर्जित संख्या कार। का ना कार्यत्व अभाव तो कार्यत्व तो अभाव से कारण बढ़ कार्य ही में तो कारण यहां से रहेगा ये कहा तब रहे गुणा कार्यकाल भाव से रहे कि मैंने हेतु दिया देश काल वस्तु के घेरे में नहीं है इसलिए जो देश काल वस्तु के घेरे में होता है वो कार्यकाल भाव में पड़ जाता है जैसे घट है किसी देश में है किसी देश में नहीं है तो वो कार्यकार है और किसी काल में है किसी काल में नहीं है वो काल के घेरे में है और किसी वस्तु में स्वयं में है अन्यत्र नहीं है वस्तु के घेरे में है ऐसा है यह ऐसा नहीं कहा कालादिवेद कविच्छिन्नम कहा कालादि परिचिन्नमे लोगों के दृष्टि हुआ तो कालादि के घेरे में पड़ा हुआ होगा कभी हो कभी न हो उसको कहते हैं काल के घेरे में काल का प्रतिनिधित्व कालाविच्छिन्नतम है कभी हो कभी न हो प्रागभाव अवच्छिन्न हो विशिष्ट तो हो जिसमें प्रागवाव लगा होगा कभी होता कभी नहीं होता है। और अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व देश परिचन्नत्व कहीं हो कहीं न हो अत्यंत अभाव के घेर जाता है यहाँ है वहां नहीं है और अन्य अभाव परिचन्न वस्तु परिचन्न ये होता है ठीक चलो कालादिवी अपरिछन्न लोके कार्यकार कालादिव परिचन्नम में कार्यकार लोग तो ऐसे दिखा हुआ है जो तो कालादि के घेरे में होंगे वही कार्य या तो कार्य बनेगा या कारण बनेगा वही देखा है कि तो कालादि के घेरे में नहीं है ब्रह्म आत्मा इसलिए देश वस्तु परिसन में देश परिसन ये क्या कहा कार्यकार देखिये आगे साक्षात्त परमाण यहाद याम्य परे वर्तमो अकर्तृपुरत्मता अभव भूतयाचना निमित्तों से अलिप्त स्वभाव आचार्यो परमात्मिक प्रधान परमात्म विद्यापेश यहां पर भाष्यकार मंगलाचरण कर रहे हैं करके लाल अर्थ निकालना चाहते हैं नमस्कार करना चाहते हैं मंगलाचरण तो आगे अर्थ अच्छा शेंगे भाष्यकार कि तो आचार्यों के तो प्रति कृतज्ञता स्थापित करने के लिए नमस्कार करते हैं बोल रहे हैं किसको करेंगे इस ग्रंथ का जो आचार्य हैं यमराज और श्रोता हैं नचिकेता क्योंकि तो हमारे लिए नचिकेता भी आचार्य कोटि में आ जाते हैं क्योंकि यमराज से किसने सुना नचिकेता है और नजिकेता के बार सुना है हमारे लिए तो नचिकेता भी आचार्य होते हैं दोनों को नमस्कार करते, करते हैं ये कहा बोल रहे हैं की कारण कर रहे हैं यश साक्षात परमा यमराज का विशेषण है जिन्होंने परमानंद का साक्षात्कार किया है यमराज बड़ी ज्ञानी है आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति है आत्मा अनात्मा अभ्यास वाले नहीं है वो या साक्षात्कृत परमानंद साक्षात्कृता परमानंदो ये ना सर सा, साक्षात्कृत परमानंद जिसने परमानंद परम सुख आत्मरूप को साक्षात्कार कर दिया है ऐसा ही यमराज सामान्य नहीं और दूसरा यावन अधिकारम या मे जब तक उनका प्रारंभ रूपी अधिकार है प्रारंभ भोग नहीं होता तब तक याम्य पद यमशम याम्यम यमराज का ही पद है इसलिए उसको नहीं याम्यम्य दर्द तस्म द्वित अधिकार में द्वितियाद्वित्य प्रति कल्परा शुक्रमें भारतीय आएगा यमाच्योग प्रत्येक तो यम से इदम याम्यम ऐसा होगा यावत अधिकार हो या मेरे पहले वर्तमान हो जब तक अधिकार है तब तक यमराज के पद में बैठे हुए हैं तो साक्षात्कृत परमानंद है उनको कुछ कर्तव्य शेष नहीं है कृत कर्तव्य है वो फिर भी जब तक उनका अधिकार है प्रावल भोग है तब तक यमराज पद में बैठे हुए हैं आचार्य इसके आचार्य ऐसे हैं कुछ छोटे मोटे आचार्य नहीं इसके पद के आचार्य और अत्य आपदान अनुभव होता है उनके पास एक ऐसा अनुभव है हम करता, अपने को करता नहीं मानते प्राणी ईसा कर रहा है प्रतिक्षण हो रहा है प्रेक्षण में न जाने कितने प्राणी विक्सित हो जाते हैं तो अपने में कर्तृत्व तो भाव नहीं लाते है गीता के अठार विध्याय ने कहा है यश्य नृतोभाव हो बुद्धि यश्य न लिप्त थे मतवापिश का महन दिन अन कर जिसको कोई भी कार्य में सुहासित कार्य में अहंकार नहीं है महीने की ऐसा अहंकार नहीं होता तो कर्तित्व भाग्य नाम दो तो भाग हो बुद्धि फल की से, लिप से नहीं है नहीं है मैंने काम किया मैं दूसरे पर तो ऐसा इच्छा नहीं है फल की इच्छा नहीं तो है केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है मैं अमुक जाति में मेरी जन्म हुआ है मेरा जन्म है मेरे लिए कर्तव्य होता है और बड़ा विभाग आश्रम विभाग के माध्यम से जो अपने भिष्य में आया हुआ करना उसको करता है ऐसे नम को तो भाव मैंने मैंने ऐसा किया ऐसा अहम भाव नहीं और बुद्धि ऐसे न लिखे फल में बुद्धि लेता है मार में नहीं है उसके लिए प्रशंसा मिलेगा हफ्तों की सहकान लोग संपूर्ण लोगों को मार डाले कभी नती न निबद्ध थे ना वो मारता है न वो बंधन को प्राप्त होता है मारने वाला और बंधन को प्राप्त होने वाला अहंकार विशिष्ट होने पर होता है अहंकार गुमों मिथ्याचार से उचित अध्ययन बोलते हैं अहंकार है ऐसा इस अहंकार को समाप्त करना यही साधन है तो कहते हैं यमराज के लिए तीसरा विशेषण देते हैं वो विशेषण हो गया यह साक्षात्ता परमान दूसरा है यावत अधिकार है या परिस्थित ये होगा वर्तमान तीसरा विशेषण है युवराज का नमोकार अकल्पित ब्रह्मात्मा का अनुभव है अहम ब्रह्माश्मी या कर्ता रूपी ब्रह्म का आत्मत्व रूपे ना ज्ञान हो अहम ब्रह्माश्मी ज्ञान हो ऐसा अनुभव के बल से ऐसा अनुभव है उन्हें इसलिए भूत यात्रा अनुमित दो से अलिप्त सवाल था भूतों को जो यात्रा देते हैं अमुक अमुक नरक में डाल दे डलवाने की यात्रा दिला हैं रवर वाली नदक में हैं काफी को भूटा यातना प्राणियों की जो यातना है यातना संबंधी जो दोष आना चाहिए उनमें कष्ट दे रहा है क्योंकि उसे अलिप्त तो स्वभाव कोई नहीं है उनका स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों अकर्त ब्रह्मात्मात्व तो अनुभव है उनके पास मैं अकर्ता हूं शुद्ध ब्रह्म भावना है शरीर से जो कुछ होता है उसको आत्मा में कुछ लगेगा नहीं अगर वो भावना हो तो शरीर से चिपण की करता तो लगेगा एक कहा कि अतर् परमात्मा ब्रह्मात्मक अनुभव हो गत हो इस बल से भूत यात्रा वाले दोषों से अलिप्त स्वभाव हो भूतों की जो, जो, तो जो यात्रा है प्राणियों की यात्रा हा हा हाँ, चिल्ला रहे उसके दोष के द्वारा अलिप्त स्वभाव वाले हैं ऐसे आचार्य हैं कौन दे और शिष्य यहां पर गुरु जी को बोलता नहीं कि मुझे प्रश्न एक नहीं मुझे उपदेश करो नहीं स्वतः गुरु जी बल प्रदान के माध्यम से उपदेश करते हैं जितने योग्य शिष्य हैं स्वयं तो बरदान देकर के फिर अपने आप उपदेश का नजर जाता इतना बड़ी महिमा या सुनने को मिलेगा अंड तरफ शिष्य मांग करेगा कृपया शिष्य के मांग बार्दान। तो बार्दान के बिना अपने तरफ से बरदान वो वरदान के फल स्वर गुलाब उठा देते नजिकता वाले विषय आता जाए ऐसा आचार्य है इस ग्रंथ का आचार्य ऐसे है वर प्रदान है ना परमात्मा ही के विद्यापदेश प्रदान के द्वारा नजिकता ने बर नहीं मांगा स्वतः बर दिया तीन प्रदान दिया उस तीन प्रदान के बल में फलस्वरूप उपदेश हुआ है पर प्रधान है ना पर ब्रह्म वो उपदेश है क्या वो कौन सी विद्या दी कोई साइंस है? कोई तो विद्या नहीं पर, पर आत्मा इक्य विज्ञान पर ब्रह्म और आत्मा की ऐक्य करने वाली जो विद्या है तो परमात्मा और आत्मा में जो खाई पड़ी हुई है उसको ऐक्य जोड़ने वाली जो विद्या है इसका उपदेश बाकी ऐसा नहीं आजकल की विद्या नहीं, में टिप्पणियां तीन चार पांच छह सात फिर में कहते हैं आचार्य गुणाना आचार्य वो गुण बताया क्या बताया तीन विशेषण विधान है ऐसे आचार्य इस ग्रंथ के आचार्य ऐसे हैं एक तो है साक्षात्कार परमानंद दूसरे है याविकार्ञ पदे वर्तमान तीसरा है अकृत्य ब्रह्मात्म का अनुभव लगोह तो भूतयात्रा से अयुक्त आ जाए, तीन विशेषण से जाए, युक्त आचार्य जाए, और ये बता दी आप आगे कहते हैं चार की टिप्पणी में करते हैं यावत अधिकार्ञकार प्रतिपम आचार्यात प्रखंड करती है आज के जो आचार्य लोग हैं अलग करते हैं पूर्ण आचार्य ऐसा बोला चाहते क्यों आज के आचार्य के पास कोई अधिकार नहीं है फिर भी अहंकार करके बैठे हुए हैं और वो आचार्य ऐसे आचार्य हैं कि जितने बड़े पद में है हमारा तो कोई छोटे बड़े पद में फिर भी अहंकार नहीं है इसलिए भूतियात में तो दोस्त से लिप्त स्वाद नहीं है आज के आचार्यों तो कोई पद दिलाई नहीं फिर भी अहंकार डूबे हुए हैं ये फर्क पड़ता है जो हमें आज के आचार्य प्रकृत आचार्य प्रकृत आचार्य आचार्य प्रकृत इस ग्रंथ के तो आचार्य है उपदेष्ट है अन्य आचार्यों से उनको करते हैं क्या कहा इतने बड़े पद मिलने पर भी अहंकार नहीं है प्रार्भ देख से पद मिला हुआ है उनको अहंकार याविकार याम्य पद इत्या यावद अधिकार वाणी या पद प्रारब्ध करना जब तक प्रारब्ध करना है वो कर्म करवाना है तब तक करवाएगा वो जब तक प्रारंभ कर्म है तब तक ऐसा यमश इदम याम्यम याम्य पदे पड़ा, वर्तमान है याम्य कैसे बना कहते यमराज का यह पद है इसलिए पद का नाम है याम्य व्यक्ति तो यम है और पद हो जाएगा याम्यम यमश इदम याम्यम कहते देखो दीप्यादित्य प्रत्युत्तर प्रार्भ लेना ऐसे सूत्र है माने ताता तो तो भी भवारी रथों में सारे अर्थों में प्राग दुष्पो विभक्ति से पहले जो आएगा यही प्रत्यय होगा प्राग्दीप तो आना है तो प्राग दुषो विभक्ति आगे आना है उसके पहले पहले, पहले यही प्रत्यय होता है किसी तो तो तो भी अर्थ को करना कुछ शब्द विशेष तो यहां पर यद्यपि द्वितीय द्वितिया प्रत्युप्रदान नियम है यम शब्द नहीं है न होने पर भी द्वितीय तथा यमाच्य काशिकाया हम पौधी होते हैं भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है यमाच्य करके कहा हुआ है यह प्रत्यय होगा यम शब्द जो करके काशिका में लिखा काशिकार कार ने ऐसा कहा करके पौध ने कहा पौधिकार्टोजी काशी का ऐसा कहा हुआ है मैं से प्रत्यय करना चाहिए तब बनेगा ऐसा कौग के पास में बातिक नहीं है काशिका से उठा मिला काशिकार ने कहा यमाच्य वक्तव्यम ऐसा है निका इसलिए याम्य बन गया आगे पाद की टिप्पणी अकतृ ब्रह्मात्मा का अनुभव हो तो एक बाल है उनके पास में भूत यातना तक दोष ताप नहीं लगता सामने रो रहा है चिल्ला रहा है हाहा कर रहा है वो हाँ गौरव दर्क सामान्य दर्क नहीं है फिर उनको को, को कोई उसमें को दोष नहीं लगता क्यों नहीं लगता अकृत ब्रह्म को आत्मभाव से उन्होंने मान रखा है एक बल है उनके पास कहा इसलिए करते गीता के अठारह अध्याय का श्लोक लाते हैं के ट्रिप्पणी का जैसे नाहम कृतोभाव बुद्धि जैसे ललित हत्वादी सईमा लोका महानी नन करते ये गीता के अष्टादश अध्याय है अप्रथित्वी दिया इत्यादि भगवद रूपे भगवान ये कृष्ण के रूपी है वचन है तो अहंकार रूप न होने से भूतयातना तक उनको कोई पाप नहीं लगता छह नंबर टिप्पणी आदमी भूतयातना में यात्रा माने क्या है यात्रा माने क्या है कहते हैं या तीव्र वेद कशनाई दुख, विशेष दुख, जिस दुख का वर्णन करना मुश्किल है उसको कहते हैं यात्रना वेदना या, यात्रना से आप अमरकोस्कार ने कहा है तीव्र वेदना अमरपोषकार के सो सात नंबर तिप्पणी करते हैं शिष्य को स्वयं वरदान देकर के उपदेश आरम किया है ये ऐसे उपनिषद है ये और उपनिषदों में शिष्य बजा करके गुरु जी को सुद्रेश बोलेगा यहां पर स्वयं स्वय ही बलनाम देकर फिर उपदेश होता है ये विशेषता इसकी है, है। ये दिखाना चाहते तो हैं बल प्रधान है हेतो हाँ, सूत्र से तृतीय विभक्ति कहते हैं बल प्रधान तो प्रधान ने कहा ये तो उस है। है वो हेतौ सूत्र से तृतीया है कारण है कृपया एवं आचार्यो दिद्यम जो करुणा करके ही नचिकेता का को कोई पुरुषार्थ है वहां कोई सेवा आदि भी नहीं दिखाई पड़ती है पहुंच गया घर में नहीं गया तीन रात तक चुपचाप बैठा हुआ होता है भूखा पैसा रह जाता है ना गुरुजी की सेवा की ना कुछ किया गुरुजी उसके लिए चरण धोने के लिए जल लेते आते हैं अब जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो कृपा से ही उद्देश्य दिया है उसके ऊपर करूणा करके उपदेश दिया है यानी इसके निमित्त सारे प्राणी को आगे भविष्य में प्राणी मात्र की उन्नति हो ये दृष्टि बना करके नजिकता को निमित्त बनाकर यह दिया गया है आठों प्रतिशत अच्छा कृपया एव करुणा से ही दिया गया उपदेश आचार्य विद्या में उपदेश ब्रह्म विद्या का उपदेश करुणा ही है नजगेता ने कुछ दिया हो ऐसा कुछ भी नहीं है एक अच्छा। और टीका में कटा यशम से उपदेश सर और जिसके लिए उपदेश करते हैं उनके लिए भी नमस्कार करेंगे अह एक तो ऐसे आचार्य हैं उनका नमस्कार करेंगे और दूसरे जिसके लिए उपदेश देते किसको देंगे देखे कैसे देता उनके लिए भी कहते हैं दस मैं चौक सर जिसके लिए उपदेश दिया गया ताभ्याम उन दोनों को ताभ्याम उन दोनों के लिए नमस्कुर आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति अन्नतम दर्शाई के कार्य आचार्य की भक्ति विद्या की प्राप्ति का अंग विद्या प्राप्ति का है आचार्य भक्ति आचार्य में नम्रता रखना विद्या प्राप्ति का अंग है ये दिखाते हैं आठ नव की टिप्पणी आठ में कहते हैं ताप ध्यान कैसे बोल दिया होगा इसके ऊपर में कुछ शंकाए ताभ्याम नवस्पुर आचार्य होकर अस्पताल पर्यतम विद्या संप्रदाय नचिकेतों की आचार्य का विशेषा हमारे तक जो विद्या लाने के लिए वहां तो नचिकेता शिष्य है यमराज आचार्य है वहाँ उपदेश काल में क्योंकि तो हमारे तक जो विद्या आई यमराज तो को यहाँ आकर उपदेश दिया तो नजिकेता के माध्यम से हमें यह भूमंडल में मिला है उपदेश इसको नजिकेता वहां से आते हैं भूमंडल में उपदेश आरंभ करते हैं तभी होता है अस्मदाय पर्यंत हमारे यहां तक विद्या संप्रदाय जो विद्या की परंपरा चल रही है हमारे तक जो चल रहा है इसमें नचिकेत सो की आचार्यता विशेषा नजिकेता भी आचार्य तो अविशेष है आचार्य है जैसे यज आचार्य होते हैं उसे हमारे लिए तो नजिकेता भी आचार्य है इसलिए तन नमस्करण अभी तो यहां पर भाषिका गौरव को नमस्कार करेंगे माने गुरु को भी शिष्य को भी गौरव को करेंगे तन तं, नमस्करण अभी न आचार्य भक्तर विद्या प्राप्ति अवत अंग को प्रदर्शन है आचार्य भक्त विद्या प्राप्ति अवतर तो प्रदर्शन है न आचार्य भक्ति में आचार्य की निष्ठा है विद्या प्राप्ति के अंग है माने विद्या प्राप्ति में एक साधन है आचार्य के ऊपर में एक निष्ठा विश्वास हो भक्ति हो ये दिखाते हैं ताभ्याम नमस्त कर्बान अब यहां पर एक शाखा होती है की दृष्टि से तो यह ताभ्याम होना चाहिए कौ होना चाहिए वित्तीयां तो होना चाहिए क्योंकि उपपद विभक्ति कार्य विभक्ति होती ऐसी ऐसे भारती जाए तो उपपद विभक्ति दूसरे पद को लेकर के किए जाने वाली कार्य विभक्ति को उपपद विभक्ति बोलते हैं और साक्षात जो विभक्ति बताई जाती है उसको कहते हैं कारग विभक्ति है नमस्क इतना उपब विभक्त कारक विभक्त बल यी क्रिया को लेकर के सीधे होने वाली विभक्ति को कारक विभक्त कहते हैं जैसे नमस्करो की देवान बोला जाता है क्या बोला जाता है नमक योग होने पर भी वहां पर कारक विभक्ति बलवान होकर के द्वितीय विभक्ति होती है नम की नमक योग भी चतुर्थी विभुक्ति होती है वहां नमस्व अवसा के सूत्र नहीं लग सकता तो द्वितिया कर्बण द्वितीय प्रधान होना है द्वितीय विभूति कर्मसंज्ञा कर दिया जाता है तो उपपद बने दूसरे पद के सहारे से होने वाली व्यक्ति नम के योग में होना है उसको कहेंगे उपपद विभूति और साक्षात तो होना है कारक विभूति तो उपपद हैं कारक विभतिक बन जैसे ऐसे बात कुछ है नहीं करते हैं नमस्पुर इत्यादि नमस्पुर जो कहा हुआ है टीकाकार ने जो लिख दिया ताप्याम नमस्पुर है तो यहां पर द्वितीय भन जाति चाहिए था कऊ नमस्क होना चाहिए क्यों ताप्याम किया होगा एक प्रश्न है जो व्यापार पड़े हुए हैं, उनको मन खटकता है इसके लिए कहा नमस्कार बलिशी नादिता इसको आदर नहीं दिया कारक तो विभूति बलवान होती तो द्वितीय तउ होना था काव्याम के जगह पर एक ममता पैसा मानना चाहिए अथवा दूसरे है कारग के उपप्र के मानेंगे हम क्या मानेंगे करवा एवं प्रतिष्ठा संभव संप्रदान संज्ञा करते आप उसकी तो दोनों की नजता और यमराज दोनों को हम संप्रदान संघ करेंगे कर्मण अपने नमस्कार रूपी क्रिया के द्वारा है हाष्टिका नमस्कार करने वाले कौन है तो अपने कर्म है नमस्कार कर्म उसके द्वारा दोनों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं जैसे यजमान तो माने गाय रूपी गो रूपी कर्म के द्वारा ब्राह्मण के साथ संबंध बनाता है इसलिए उसको क्या, क्या होता है गाय की ब्राह्मण की रोजाई की संप्रदान संघ इस प्रकार ये हाथी हो जाएगा जाएंगे अभी हम नमस्कार कर लो कर्मा एवं संप्रदान संप्रदाना ऐसा ऐसा लगाना अपने नमस्कार रूपी कर्मों के द्वारा भाषिका उन दोनों से संपर्क करना चाहते हैं स्त्री से जमराज से और नचिकेता से इसलिए भी संप्रदान संप्रदाय में सकते संप्रदान से करके चतुर्थी संप्रदाय में शुक्र लग जाएगा ये कहा जाएगा नमस्कार में नौ नंबर गेट पड़ी है नमस्कुरबंध इत्यादि हेतु तो अत्र सता सता समझते हैं सत्री का प्रथमांक सता ये तृतीयां का तो मत समझ गा शत्री शब्द है तृतीय पर सत्रा होगा सता प्रथमांक जैसे धाता पिता माता वैसे सता हेतो अत्र सता ये तो नमस्कुरबंध में जो पूर्वध है त्रिधातु से सत्री प्रत्यय करके पूर्व बनाया हुआ है ढुकरे करे धातु शत्रु प्रत्यय है कुर्बान शब्द बनाया तो यहां पर कर्तव्य नहीं समझ आ रहा है शत्री को किसमें हेतु में पहले तो लट लटा सत्र तो प्रथमा और प्रथमा समानाधिकार है लटा सत्रदा प्रथमा समानाधिकार जैसे सोचा है पहले लट लगा करना पड़ेगा शत्री लाने के लिए शांति करने के लिए पहले लट लाना होगा और लट के स्थान में वैकल्प रूप से आदेश किया जाता है सत्र शान आदेश किया जाता है सीधा सत्रिशाज किसी धातु से नहीं होना लट के स्थान में होना है या तो लीटा कागज लीट ला करके काम जारी करना होगा आपको तो लता शत्रिशान और प्रथमा समाय होता है लट लग लगा के स्थान पर सत्री होते कर्ता को लेकर कहते हैं तो आपको ये जो, जो दिखाई पड़ रहा है ऐसे कहीं कर्ता में शत्रि न दिखाई पड़े आपको इसलिए कहते हैं हेतु में है जो लता सतृशानु अप्रथमा समाकर सूत्र उसके बाद में है लक्षण हेतु क्रिया या सूत्र है लक्षण अर्थ में और हेतुअर्थ में भी कि क्रिया को बदलाने के लिए क्रियावाद आप से प्रत्यय होता है हेतु में सक्रिय प्राप्त विद्यारि विद्या प्राप्ति अंग भक्ति अनुष्ठान कृतज्ञता संपत्त कहते हैं शंकराचार्य प्राप्त विद्या तो है? वाले हैं कि अप्राप्त विद्या वाले हैं प्राप्त विद्या वाले है? प्राप्ता विद्या ये ना स प्राप्त विद्य उनको ब्रह्मज्ञान है इसे तो उपनिषद को भाष्य लिख रहा है तो प्राप्त विद्या वाले हैं तो फिर वहां नमस्कार करने की क्या आवश्यकता तो। है नदी केता और यमराद को यह प्रश्न उठा है शंकराचार्य विख के ऊपर यही है प्राप्त विद्युत प्राप्त विद्या ये न स प्राप्त प्राप्त विद्या विद्य ऐसा जिसने विद्या प्राप्त कर ली शंकराचार्य तो प्राप्त विद्या है अप्राप्त विद्या वाले नहीं होते भी उनको भी विद्या प्राप्ति अंग भक्ति अनुसार उनको विद्या प्राप्ति के, के जो अंग है गुरुजी के भक्ति उसकी आवश्यकता तो नहीं है अनुसार करना आवश्यकता नहीं वो अप्राप्ति विद्या वाला गुरुजी के भक्ति करेगा तो विद्या प्राप्ति करेगा संग्राच्य रुपये की आवश्यकता चाहिए तो दो को नमस्कार करना ये कहते हैं प्राप्त विद्या विद्या प्राप्ति अंग भक्ति अनुसार विद्या प्राप्ति के जो अंग है ये साधन है भक्ति गुरुजी नम्रता होनी झुकना ये है ये इसका अनुष्ठान करना कृतज्ञता संपद कृतज्ञता संपादन के लिए है वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं हम कृतज्ञ न हो जाए कृतज्ञ बने इसके लिए कृतज्ञता क्षापन के था था लिए है क्यों और अप्राप्त विद्य विद्याम शिष्याम तो अनुषान में प्रवृत्त और अप्राप्त विद्या वाले जो होंगे गुरु के प्रति जो भक्ति दिखाना उनके लिए क्या होगा उनके लिए अप्राप्त तो विद्या वाल शिष्यालाम जो शिष्य लोग हैं वो तो अपराप्त विद्या वाले मुकें तो तद अनुष्ठान गुरु के प्रति भक्ति का जो अनुष्ठान है ये अंग अनुष्ठान के लिए होगा जगत करे ये कार्य दादा जगदीश कृष्ण कहा है गीता तृतीय अध्ययन कहा है जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे भी कर जाते हैं देखा देखिए वो होता है तो अगर यहाँ शंकराचार्य जी मंगला नमस्कार नहीं करेंगे तो कोई अपने लेख लिखने लग जाएगा आजकल के लेख होता है क्या कोई साइंस वाले कोई विज्ञान वाले लिखेंगे तो उसमें कुछ मंगला चढ़ानी होता है तो ऐसे होने लग जाएगा करके श्रेष्ठ ऐसे लिखा हुआ है और दूसरी बात ये भी है लोक संग्रह नेता पर तुम्हारे से ऐसा कहा है लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें जरूरत नहीं है फिर भी कर्म करना पड़ेगा नहीं तो आगे भी ऐसे रह जाए उनको देखते हुए इस स्कृति है इसलिए शंकराचार्य करते हैं मंगलाचरण के नमस्कार करते, है तो तो करते हैं तो नेरम नमस्कार मंगलामस्कार करने जा रहे ये है।, है।, के के है ये मंगल के लिए नहीं है कृतज्ञता संपादन के लिए है मंगल के लिए तो आगे अथशब्द आएगा मंगल लिखे भाष्य आदि में अथशब्द लिखेंगे मंगल के लिए नहीं है ये तो कृतज्ञतापन करने के लिए है विद्या प्राप्ति के प्रति आचार्य के भक्ति भी एक है ये दिखाने के लिए नमस्कार करके यह कहा निर्विघ्न समाप्त करना एवं मंगल देखो जो पढ़ाई में निर्विघनता ग्रंथ समाप्ति हो इसके लिए मंगल करना है जारी विप्रंथि की आवश्यकता ही नहीं है तो श्रुति तो स्त्रुति पुराण आवाय होते बैठे हुए हैं इसलिए ये की आवश्यकता उनको नहीं है ये तो कृतज्ञता तो दिखाने के लिए नमस्कार करने का निर्विघ समाप्ति कर्म जो का समाप्ति वाला कर्म होता है वही मंगल का अर्थ होता है प्रकृत नमस्कार से क्या यथोक्ता तो जो प्रकृत नमस्कार है यमराज के लिए और गांधिकता तो के लिए नमस्कार करेंगे वो क्या है यथोक्ता तो कृतज्ञता संपादन नहीं है मंगला्थम अथ शब्द वाक्य से वो मंगल के लिए तो अथशब्त आज्ञा आएगा अथकाठ गोपन शब्द लिया इत्यादि से अर्थशब्द ये मंगल के लिए ध्वनितम च इदम अथ शब्द मंगलार्थ के टीका काठ आमधगिरी जी ने ये संकेत किया है ये जो अर्थ शब्द है मंगल के लिए है करके आमदगिरिजी ने संकेत किया है आमध्रगिरी है ना शुरू में अथशब्द मंगलार्थ अथशब्दों ने कहा भाष्य में जो पथ शब्द है सूचित किया है सूचितम चाह ध्वनितम सूचितम इधम पथ शब्दों मंगलार्थ की ये किया है यदि बदत भी टीकाकृत भी टीकाकार आनंद ऐसा संकेत भी दिया है इसलिए मंगल के लिए तो अर्थ आने वाला है पहले तो नमस्कार है ये मंगल के लिए नहीं है ये तो कृतज्ञता संपादन के लिए है ऐसा होता है तब वो लिये नमस्कार इत्यादि हो तो गया मंगला अथ शब्द से आचार्य भक्ति रीति आचार्य ग्रहण देवता लक्ष्य कहते देखो आचार्य भक्ति की कृतज्ञता संपादन के लिए नमस्कार किया करके बोल रहे हैं तो आचार्य भक्ति मात्र देवताओं के लिए भी करना एक आचार्य भक्ति यदि आचार्य ग्रहण आचार्य का ग्रहण देवता उपलक्षण देवता भी लिया जाए जाएगा उपलक्षण है केवल आचार्य को नमस्कार करने का काम नहीं चलेगा देवताओं के भी नमस्कार करना होगा कैसे देवी पड़ा भक्ति इत्यादि श्वेता श्रोत संसर्ग है जैसे कैसे कथा पर कथा देवे तथा गुरो कश्य प्रकाशन के महात्मा ऐसा का होता है ओम नमो भगवते दैवस्वताय प्रत्यदय परम विद्याद्या आचार्य नज के चाहिए नमस्कार करते हैं ओम के प्रतीक है परमात्मा का प्रतीक है परमात्मा तो का स्मरण करते हुए लिखते हैं नमो भगवते दैवस्वता विवस्व तो अब अत्यम भैवस्वता है, है। सूर्य के पुत्र हैं विवस्वाम सूर्य होते हैं उनके पुत्र हैं हम इसलिए कहा है वैवस्वता कहावस्वत कहते हैं ओम नमो भगवते भैवस्वता या मृत्यु जो मृत्यु हैं नारक है सबके नारक है भैवस्व है ब्रह्म विद्या आचार्य या ब्रह्म विद्या के आचार्य है जो कठोर ब्रह्म विद्या है इसके आचार्य मूल पुरुष होनी है वैसे आरभ हैं आचार्य है नजिकेयर साल और नजकेता के लिए भी तो नमस्कार ये दोनों नजिकेत साल है चतुर्थी नजिकेत नजिकेता के लिए तो नमस्कार है ये कहा समय हो गया है रखेंगे फिर आगे। ओम ओम सहना